शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी गदाधरानंद बचपन से ही मैं ध्यान जप करता था घर में दुर्गा देवी का घट प्रतिष्ठित था वहां मैं पूजा भी करता था कुछ अवस्था बढ़ जाने के बाद ही साथ श्री भगवान का दर्शन लाभ करने की इच्छा मन में जागृत होने लगी और सदगुरु लाभ के लिए मन व्याकुल होने लगा श्री रामकृष्ण देव के निकट में बहुतर बहुत कातर प्रार्थना करता था जब मन में ऐसा भाव था तब मैं एक दिन गुरु लाभ का संकल्प लेकर एक अंधेरी रात में मिल भर दूर नदी किनारे स्मशान में जाकर जप करने बैठा गहरी रात में बृष्टि आरंभ हुई तो मुझे घर लौटना पड़ा घर आकर चित्त की अस्थिरता में मैं श्री ठाकुर से प्रार्थना करने लगा इसी अवस्था में मुझे तंद्रा आ गई देखा एक परम सुंदर उज्ज्वल कांति वाले वृद्ध सन्यासी एक सेवक के साथ मेरे सामने खड़े हुए हैं मैंने उन्हें भक्ति के साथ प्रणाम किया और कहा मेरे ऊपर कृपा करनी होगी उन्होंने बहुत प्रसन्न भाव से कहा तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही तो मैं आया हूँ उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कानों में महामंत्र दिया महामंत्र पाने के बाद ही मैं अचेत हो गया रोज प्रातःकाल मैं नदी पर जाता था किंतु उस दिन कुछ धूप चढ़ने पर ही मेरी नींद खुली उठने पर देखा उन महापुरुष की मूर्ति मन में स्पष्ट है किंतु महामंत्र किसी प्रकार में स्मरण न कर सका मन बेचैन होने लगा क्या करूं, कहां जाने पर उन्हें पाऊंगा? उस समय दसवीं कक्षा में पढ़ता था उसके पश्चात घर से निकल कर, मैं गया बुद्ध गया काशी धाम आदि स्थानों में घूमता रहा किंतु स्वप्न दृष्टि महापुरुष के साथ कहीं भी साक्षात्कार नहीं हुआ 1926 ईस्वी में मैं मालदह आश्रम में आने जाने लगा छह महीने के बाद मैंने बेलूर मठ जाने का निश्चय किया आश्रम में मैं नियमित रूप से जब ध्यान करता था एक समय साधन भजन के संबंध में पूजनी महापुरुष जी को मैंने एक पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिख भेजा तुम जो कुछ कर रहे हो सब ठीक हो रहा है समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा उन्नीस सौ ईस्वी जुलाई मास में मैं बेलूर मठ पहुंचा मठ में मैं ठाकुर भंडार के काम में नियुक्त हुआ द्वारिका महाराज और देवेन महाराज को ठाकुर भंडार के काम में साथी रूप से पाकर मैं बहुत आनंदित हुआ वे लोग भी साधन भजन करते थे और मुझे भी वे वैसा करने के लिए करते थे मठ के साधुओं का प्यार पाकर मैं मुक्त हो गया कैसा सुंदर वातावरण था बहुत तड़के उठकर साधु लोग ठाकुर मंदिर में बैठ जब ध्यान करते थे मठ के सभी कामकाज वे स्वयं भी करते थे महापुरुष महाराज उस समय मठ में नहीं थे वे मद्रास गए थे मठ में कुछ दिन रहने के पश्चात एक दिन मैं एक वृद्ध साधु तथा तो एक ब्रह्मचारी के साथ पूजनी शारदानंद महाराज का दर्शन करने के लिए गया वह उद्बोधन के नीचे के कमरे में अकेले बैठे थे हम लोगों ने ऊपर जाकर श्री ठाकुर और श्री माँ को प्रणाम करके नीचे आकर उन्हें भी प्रणाम किया कुछ देर तक बातचीत होने के बाद हमारे साथी वृद्ध साधु ने सान्द महाराज से कहा इन दोनों की अभी दीक्षा नहीं हुई है कल अच्छा दिन है आप कृपा करके उन्हें दीक्षा दें तो उत्तम होगा शारदानंद महाराज ने हम दोनों को की ओर देखकर कहा कल एक की दीक्षा होगी मेरी और स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर उन्होंने कहा महापुरुष महाराज के लौट आने पर उनसे तुम्हारी दीक्षा होगी मैंने पहले से ही महापुरुष जी को गुरु रूप में वरण कर लिया था उन्होंने भी दीक्षा देने का मुझे आश्वासन दिया था इस कारण पूजनीय शारदानंद महाराज की यह बात सुनकर मेरे आनंद और विस्मय की सीमा न रही मैं मठ में लौट आया और श्री ठाकुर को खूब पुकारने लगा मैं आनंद से ठाकुर भंडार का काम करता जा रहा था देखते देखते ठाकुर की तिथि पूजा का दिन आ गया महापुरुष महाराज दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त कर मठ लौट आए उन्हें देखते ही मैं पहचान गया कि यही मेरे वे स्वप्न गुरु हैं मन में बहुत आनंद हुआ परंतु मैंने अपने स्वप्न की बात नहीं बताई उन्होंने भी कुछ नहीं कहा मैं मन में प्रार्थना करता हुआ दीक्षा के शुभ दिन के लिए अधीर आग्रह से प्रतीक्षा करने लगा श्री ठाकुर की तिथि पूजा के दिन दीक्षा ब्रह्मचर्य और संन्यास की व्यवस्था होगी महापुरुष जी का शरीर अस्वस्थ रहने के कारण बहुत सावधानी बरती जा रही थी निश्चय हुआ कि बारह व्यक्तियों को ही दीक्षा मिलेगी किंतु दीक्षार्थी उपस्थित हुए पंद्रह सोलह व्यक्ति कृपा पाने के लिए सभी उत्सुक थे उस समय एक एक व्यक्ति को पृथक रूप से दीक्षा दी जाती थी ग्यारह व्यक्तियों की दीक्षा हो गई केवल एक व्यक्ति बाकी थे परंतु और भी कई व्यक्ति दीक्षा पाने के लिए आग्रह से प्रतीक्षा कर रहे थे अतः यह सोच कर कि बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मेरा सारा शरीर कांपने लगा सिर में असहनीय यंत्रणा होने लगी और मन के आवेग से सारा शरीर पसीना पसीना हो गया मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया एकाएक एक देव प्रचालित हो घेरे के भीतर से मैं अपने आप मंदिर के भीतर महापुरुष जी के सामने पहुँच कर हाँफने लगा उन्होंने प्यार से मुझे बैठने के लिए कहा और कुछ सुस्ताने के बाद पूछा तुम पूजा जानते हो ना, श्री ठाकुर की पूजा करो मैंने फूल और चंदन से श्री ठाकुर की पूजा की उन्हें देखकर ही मेरा हृदय आनंद से भर गया मुझे प्रतीत हुआ कि ये ही वे स्वप्न दृष्ट महापुरुष हैं उन्होंने मुझे महामंत्र से दीक्षित किया और पूछा ठीक है ना स्वप्न प्राप्त मंत्र हो ही उन उन्होंने मुझे दिया मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और सम्पस्थ कमरे में जाकर जप करने के लिए कहा मुझे अपूर्व शांति मिली उन्नीस ईस्वी में भवानीपुर गदाधर आश्रम में पुजारी का प्रयोजन होने पर महापुरुष जी ने मुझे वहाँ जाकर पूजा करने के लिए कहा उन्होंने कहा तुम वहाँ जाकर पूजा करो मैं कहता हूँ इससे तुम्हारा कल्याण होगा गदाधर आश्रम में निष्ठा के साथ मैं श्री ठाकुर की सेवा पूजा करता था और प्राय रोज ही कालीघाट में माँ काली का दर्शन करने जाता था महापुरुष जी ने एक समय कहा था शीशे की आलमारी के भीतर सजाई हुई पुस्तकें रहने के बाहर से भी दिखाई पड़ती है उसी प्रकार किसी मनुष्य को देखते ही वे उसके भीतर का सब कुछ देख सकते हैं उस दिन से मेरे भीतर सदा सावधानी का भाव रहता था कि मैं जो कुछ करता या सोचता हूँ सभी महाराज जानते हैं गदाधर आश्रम में रहकर मैं प्रायः श्री का दर्शन करने जाता था फिर कभी आश्रम का काम समाप्त कर अवकाश के समय भीम नाग की दुकान से श्री श्री ठाकुर के भोग के लिए अच्छी संदेश मिठाई लेकर गंगा के किनारे किनारे पैदल चलकर काशीपुर और दक्षिणेश्वर का दर्शन करके बेलूर मठ में महापुरुष जी के पास आता था इस तरह कई बार मैं मठ में गया और उसी दिन लौट आया एक बार मठ में जाकर महापुरुष जी को प्रणाम कर उठते ही उन्होंने पूछा तो पैदल चल आता है मैं चुप रहा उन्होंने सेवक शंकर महाराज को बुला कर कह दिया गदाधर को आने जाने के लिए एक रुपया और ठाकुर के भोग के लिए दो रुपये दो उसके बाद से मैं मोटर बस से ही यातायात करने लगा एक दिन तीसरे पर मैं मठ पहुंचा। कुछ साधु पारी पारी से महापुरुष जी की सेवा तथा अन्य कामकाज करते थे यह देख मेरे मन में भी बहुत कष्ट होने लगा मैं सोचने लगा कि मेरे जीवन में तो कभी गुरु सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला थोड़ी देर बाद ही पूजनी महापुरुष जी ने मुझे बुलाया कुछ समय पहले थोड़ा पानी बरस गया था छत पर जहाँ तहाँ पानी जमा हो गया था उन्होंने मुझसे कहा छत पर झाड़ू लगा दो और उस आराम कुर्सी को वहाँ ले जाकर रख दो तदनंतर महापुरुष जी छत पर जाकर कुर्सी पर बैठ गए और मुझे पास बुलाकर बोले तुम्हें कुछ जानने की बात है मैंने कहा महाराज मैं अनेक स्थानों में जाता हूँ साधुओं से चर्चा विवेचना भी होती है कभी कभी उस प्रकार की विवेचना से मन में नाना प्रकार के प्रश्न और संदेह उत्पन्न होते हैं सुनकर उन्होंने कहा मुझ पर विश्वास है ना मैंने कहा जो महाराज हैं उसके बाद ही उन्होंने कहा बस इसी से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा उनका वह महावाक्य मेरे जीवन का संबल हो गया है गदाधर आश्रम में रहते समय 1929 सौ ईस्वी में मेरा ब्रह्मचर्य हुआ 1931 सौ ईस्वी में श्री श्री ठाकुर की तिथि पूजा के समय सन्यास दीक्षा होगी व्रत लोग तैयार होने लगे उस समय से नियम हुआ कि ब्रह्मचर्य के बाद तीन वर्ष बीत जाने पर सन्यास दीक्षा होगी महापुरुष का शरीर अस्वस्थ है मुझे भी संन्यास दीक्षा लेने की बहुत इच्छा हुई एक दिन एकांत एक में मैंने उन्हें अपनी इच्छा जताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे सन्यास दीक्षा देंगे गदाधर आश्रम से मैं तैयार होकर सन्यास दीक्षा के पूर्व दिन मठ में उपस्थित हुआ जाकर सुना जिन्हें तीन वर्ष नहीं हुए हैं उन्हें इस काल साल सन्यास दीक्षा नहीं दी जाएगी मैं निराश होकर गदाधर आश्रम लौट जाने के लिए महापुरुष जी को प्रणाम करने गया प्रणाम करके खड़ा हुआ उन्होंने पूछा तेरा संन्यास होगा न मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज जी ब्रह्मचर्य लिए जि, जिनके तीन साल नहीं बीते हैं उन्हें इसके बाद सन्यास दीक्षा नहीं दी जाएगी उन्होंने फिर से पूछा तू तैयार होकर आया है मैंने कहा हाँ महाराज मैं तैयार होकर आया हूँ तब उन्होंने हंसते हुए कहा जा तेरा हो जाएगा सन्यास दीक्षा हो गई संन्यास होने के कुछ दिनों के अन्तर मेरे मन में काशी धाम जाकर तपस्या करने की प्रबल इच्छा हुई एक दिन एकांत में उन्हें मैंने अपनी इच्छा जताई उन्होंने संतुष्ट चित्त से तपस्या की अनुमति दी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मैं तपस्या करने के लिए काशी आ गया श्री श्री ठाकुर के काम और तपस्या इन दोनों के लिए ही वे खूब उत्साह देते थे उन्नीस सौ ईस्वी में कटिहार आश्रम में कुछ दिन रहने के पश्चात अमीन गांव और कामाख्या पर्वत पर कुछ दिन मैंने साधन भजन में बिताए 1933 सौ ईस्वी में मठ के अधिकारियों की आज्ञा से मुझे उड़ीसा बाढ़ सेवा कार्य के लिए छिल्का जाना पड़ा तार से महापुरुष जी के रोग का समाचार पाकर मैं सेवा केंद्र में बेलूर मठ लौट आया यही उनका अंतिम दर्शन था